नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में हमारे साथ पंजाब मोगा से कुछ खास मेहमान जुड़े हैं सूरत गुजरात से कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ में और यूपी से आजमगढ़ से विक्रांत राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हैदराबाद से एक छोटी बच्ची जुड़ेगी शायद थोड़ी देर में तो उनका भी हम लोग देखने वाले हैं तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आज के इस शो में हम लोग खास बातें करेंगे कैसे हम अपने आदतों पर कंट्रोल कर सकें आदतों को कैसे हम लोग चेंज कर सकें या किसी बुरी आदत को छोड़ कैसे सकते हैं इस विषय को लेकर हम लोग बातें करेंगे तो बीके स्नेहा जी मोगा सेंटर ब्रह्मा में अपनी विशेष सेवा दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में और वी के बलविंदर सिंह जी भी मोगा पंजाब से ही हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ रोहित जयसवाल जी सूरत से हैं जो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं मॉडल हैं और डांस सिखाते सिखाते हैं हैं सभी सभी को को छोटे बड़े सभी को सिखाते हैं. <laughs> तो उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है आज के शो में और साथ में हमारे विक्रांत जी जुड़ गए हैं जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं तो मैं चाहूंगा विक्रांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तीनों मेहमानों के लिए एक छोटा सा गीत वेलकम गीत आप जरूर सुनाइए स्वागत है आपका सभी को मेरा प्रणाम और मैं नमस्कार मैं आप लोगों एक भजन जो है दुनिया के लेना श्री राम के बिना छोटा सा मैं आप लोगों को भी प्रस्तुत करता हूँ दुनिया चलेना दुनिया चले दुनिया चलेना श्री राम के बिना राम जी चले नर उमर के बिना दुनिया चलेना श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना हो जब से रामाय जब से पहली है एक बात में मैंने समझ ली है वो तो जब से रमा पढ़ ली है एक बात मैं मैंने समझ ली है रावण मरे न सी राम के बिना सीरा के बिना रावण मरे न सी राम के बिना लंका जले जलेना हरुमा के बिना दुनिया चलेना श्री राम के बिना राम जी चलेना हनुमान के बिना सुपर थैंक यू विक्रांत बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया बहुत ही अच्छा लगा अर्षयकर तो हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और स्नेहा जी बलविंदर सिंह जी और रोहित भाई को भी बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे साथ मुंबई के कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं अनुज द्विवेदी जी ने वेलकम लिख के भेजा है आप सभी का और साथ में अशोक जी ने भी याद किया है और आपके लिए वाह लिख के भेजा है तो अशोक जी एंड जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी भावनाएँ व्यक्त करने के लिए अब आइए आगे बढ़ते हैं और सीधे मैं आपको स्नेहा जी से जुड़ना चाहूँगा और आज का हमारा जो विषय है उस विषय को हम लोग मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ कमेंट कर सकते हैं कि आपने अगर कोई आदत छोड़ी हो तो उसके बारे में ज़रूर बताइए हमें अच्छा लगेगा यहाँ से बताने के लिए ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके और अभी बी स्नेहा जी का बहुत बहुत स्वागत है स्नेहा जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने वहां के बारे में बताइए पंजाब मोगा में किस तरह की सेवाएं हो रही हैं और आप कितने समय से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं ज्ञान में आप इस पर कब से हैं? जी ज्ञान में तो हम लोग 20 साल से हैं तो ब्रह्मा जी, कुमारी संस्था से जुड़कर हम लोग सेवाएं दे रहे हैं तो भक्ति मार्ग में पहले थे तो भगवान को ढूंढते थे तो यहाँ आकर जैसे ज्ञान मिला तो समझ में आ कि भगवान यहां पर भगवान पर हैं और को भी जैसे जैसे हैंड्स चाहिए अभी हमने भजन में सुना कि राम जी हनुमान जी के बिना नहीं चलते हैं नहीं। तो मैं समझती हूँ कि वो हनुमान जी का रोल एक तरीके से हम बच्चे ही प्ले करते हैं कि हम सबको ये बताते हैं कि जो सच्चे राम हैं भगवान हैं वो इस धरती पर आ चुके हैं तो किस तरीके से हमें उन्हें याद करना चाहिए तो इस तरीके से हम लोग यहाँ मोगा में सेवाएं देते हैं अभी काफ़ी टाइम से तो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन ही चल रहा है तो बहुत लोगों ने अपने बिहेवियर में चेंजेस लाई है तो बहुत लोग जुड़े हैं यहाँ पर मोगा में हम लोग पांच साल से हैं तो ज्ञान में बीस साल से हैं मोगा सिटी में हम लोग पांच साल से हैं तो बहुत अच्छा है यहाँ पर यहाँ के लोग भी बहुत कोपरेटिव हैं तो जुड़े तो हम लोग बाबा से हैं मधुबन से हैं और जहाँ पर सेवाएं होती हैं वहां पर बाबा हमें ले जाते हैं तो जहाँ पर जहाँ तक बिहेवियर का सवाल है कि हमें बिहेव चेंज करना है चाहे हम भक्ति करते हैं या ज्ञान में चलते हैं अगर किसी के बिहेवियर में चेंज नहीं आता है तो कोई मानता नहीं है कि ये किसी अच्छी संस्था से जुड़े हैं या कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। तो मैं सुनने और देखने वाले लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बिहेवियर चेंज किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग चाहता हर एक इंसान है कि हम बिहेव चेंज करें कि जो हम बिहेव करते हैं जैसे सोचते हैं या बोलते हैं या कुछ खाने पीने की ऐसी आदतें हैं हमारे अंदर या कुछ भाई लोग ऐसा कुछ ड्रिंक करते हैं पता है कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है लेकिन वो एक चीज़ बिहेवियर में आ जाती है नेचर में आ जाती है तो वो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है सब लिए तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले बिहेवियर आता कहाँ से है हमारे विचारों से हम विचार किस तरीके के लेते हैं और विचार आते हैं कि हम लोग कैसी कंपनी में रहते हैं पूरा दिन हमारे आसपास के लोग कैसे हैं हम क्या चूज करते हैं है ना तो लोग तो वैरायटी हैं, बिहेवियर भी वैरायटी है खाना पीना भी वैरायटी है लेकिन हमें क्या चूज करना है उसके वो चीज हमारे मन पे डिपेंड करती है है ना? तो जैसे एक बीज है विचार भी एक बीज की तरह ही है तो बीज से जो है फिर वृक्ष पैदा हो जाता है पूरा है ना? तो हमें अपने विचारों पर पूरा ध्यान देना है और ध्यान करना है खुद को सोल कॉन्शियस स्टेज में लेके आना है जितना हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं तो हम बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हैं बिहेवियर हमें चलाता रहता है तो अगर हमें वो चीजें चेंज करनी है तो हमें सोल कॉन्शियस स्टेज में थोड़ा टाइम रहना होगा जैसे दिन में तीन टाइम हम चूज कर लें पांच मिनट के लिए पाँच मिनट सुबह पाँच मिनट दोपहर में और पाँच मिनट शाम को हम सोल कॉन्शियस स्टेज में बैठे तो जो सोल कॉन्शियस स्टेज की हैबिट्स हैं वो हमारे अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिक तो जो बैड हैबिट्स हैं उसके एंटी हैं वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होने लगती हैं जैसे हमें अंधेरे को दूर करना है किसी रूम में अंधेरा है तो हम अंधेरे के साथ नहीं लड़ सकते हैं हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो अंधेरा अपने आप चला जाता है उसी तरीके से अगर हमें गुस्से को खत्म करना है अशांति को खत्म करना है तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए शांति होनी चाहिए तो गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है प्यार अपने आप आ जाता है अंदर है ना तो सोल कॉन्शियस स्टेज की ये हैबिट्स हैं मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ है ना लव फुल है आत्मा हमेशा हैप्पी रहना आत्मा की नेचर है है ना तो जितना हम आत्मिक स्थिति में आते जाएंगे वो हमारी नेचर बनती जाएगी प्रेम स्वरूप रहना नफरत खत्म होती जाएगी गुस्सा खत्म होता जाएगा तो जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग इस चीज से बैड बिहेवियर से बाहर आ सकते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज के द्वारा तो आदतें कोई एक दिन में बनती नहीं है और ना ही एक दिन में छुपती हैं इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा और अपनी लाइफ में दृढ़ता को यूज करना होगा कि हमें इस टाइम पर ये ध्यान करना है है अंदर जाना है। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इंसान मंदिर जाता है प्रार्थना करने के लिए तो मंदिर जाने के लिए भी वो बाहर जाते हैं बाहर जाते हैं है ना तो मंदिर मतलब मन के अंदर जाना जब हम अपने मन के अंदर चले जाते हैं तो हमें पता चलता है एक्चुअली में अपना मन ही हमें बताता है कि ये रॉन्ग है ये राइट है लेकिन बिहेवियर ये बोलता है कि कुछ भी रॉन्ग और राइट होता है हमारी लाइफ में तो हम दूसरों से पूछने जाते हैं कि मतलब क्या हमें करना चाहिए जैसे हमारे कोई फ्रेंड सर्कल है या हमारे कोई रेलिटिव हैं हम उनसे पूछते हैं बात करते हैं तो वो भी जो हमें बताते हैं अपने बिहेवियर के ही बताएंगे जो अपनी लाइफ में गेंद किया है तो एक्चुअली में हमें जो बताता है हमारा अपना मन बताता है जब हम अपने मन के अंदर जाते है, हैं हैं सोल कॉन्शियस स्टेट में होते तो इससे बिहेवियर चेंज होता होता है नहीं होता है नहीं जी आ, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया स्नेहा बेन और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी आपकी बातें अपील की है कि किस तरह से हम अपने आदतों को बदलाव कर सकते हैं उसके लिए आपने कहा कि आत्मचिंतन से आदतों में बदलाव आएगा विचारों से विचारों को परिवर्तन करने से बदलाव आएगा तो आइए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग सुनेंगे रोहित जयसवाल जी खुद जो है उनका एक्सपीरियंस सुनाएंगे लेकिन उसके पहले एक छोटी बच्ची हमारे साथ जुड़ गई है सांवी फ्रॉम हैदराबाद वो आपके सभी मेहमानों के लिए एक छोटा संत लेकर आई यस So बहुत -बहुत so <laughs> अच्छा थैंक <laughs> यू जो स्म और जो एक्सप्रेशन था ना मुझे यू नो फे थे पुराने जमाने में लव लिप तो चलिए सान्वी जी आपके लिए कमेंट किया रोहित जयसवाल जी खुद आ, जो है डांस स्टूडियो चलाते हैं सूरत में सभी को वो सिखाते हैं तो उन्होंने अगर तारीफ की है तो नेचुरली आपके अंदर वो गुण है तो ये आपके लिए तालियां आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हमारे साथ विशेष अशोक जी उसके बाद विभा जी ने भी मैसेज किया थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विजडम दीदी विभा कपानी यूएस में रहती है और हमारे रेडियो मधुबन के हमेशा प्रोग्राम सुनते हैं कमेंट भी करते हैं थैंक यू विभा एंड उसके बाद हमारे ब्यूटीफुल लिख के भेजा है सानवी आपके लिए <laughs> और साथ ही साथ संगीता जी जो है सूरज से बहुत ही अच्छा लगा एक्सप्रेशन करके भेजा है आपके लिए मैसेज चलिए बढ़िया है आपका तो डांस सब लोग घिराए हैं पूरी दुनिया में है अशोक जी ने स्नेहा जी को याद किया है उनकी बातें उन्हें अच्छा लगा और फिर उसके बाद नाइस <laughs> तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अशोक जी ने भी याद किया है, है। अपर्णा नाइक जो मुंबई से है, विस्लर है, है। थैंक यू अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और रोहित जी से मैं चाहूंगा की उनका जो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा की वो बहुत समय से स्मोकिंग कर रहे थे और मैं चाहूंगा कि स्टोरी खुद ही बताए तो ज्यादा अच्छा है जी आपका धन्यवाद ओम शांति सभी जो मेरे साथ हैं गेस्ट को सभी को आदि आपको भी ओम शांति और मैं संगीता आदि को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा अबाउट दिस की मैं चाहता हूँ तो फिर वो कोई भी कर सकता है सो so, वो एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा फिर जो हमारे साथ जो हमारे बहुत ही फेवरेट सिंगर है मेरे मतलब आज जब वो गा रहे थे अगेन मेरे को घुसबम्स आ गए थे <laughs> दुनिया चले ना श्री राम के बिना तो wow. राम जी चले ना हनुमान के बिना तो ऐसी हमारी आदतें होती तो आई थिंक एक जो आदत होती वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है तो अगर हुँ. अच्छा है तो बुरा भी है तो सेम चीज एवरीबॉडी है उनकी अपनी कोई आदतें होती हैं कुछ आदतें अच्छी होती हैं कुछ बुरी होती है अच्छी आदत हो तो रहे तो अच्छा है लेकिन कई बार क्या होता है इंसान अः रस्ते से आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है तो कई बार बुरी आदतें हो है, जाती हैं तो सबसे पहली चीज ये थी कि लाइक आदतों में बुरी आदत क्या क्या हो सकती है तो सबसे पहली चीज आदत वो बुरी कहेंगे जिससे आपका दिल हमेशा बोले कि यार ये गलत है दिमाग तो हर चीज के लिए अच्छा बोलता है पर जब अगर आपका दिल बोले कि यार आप गलत कर रहे हो बार बार बार बार तो वो आदत ही बुरी है कोई सी भी आदत अगर आपका दिल मना कर रहा है ना तो वो कोई भी आदत हो बुरी है तो ऐसी अः जैसे अगर मैं बोलूंगा कि इसके पहले मैं जब वहा मधुबन आया था तब नशे के ऊपर ही था तो कि हाँ नशा करते हैं और छोड़ना बहुत मुश्किल होता है तो जैसे प्रीवियसली मैं भी स्मोकिंग करता था तो कोई भी आदत सबसे पहले चीज तो मैं कहूँगा कि आप कोई भी आदत करें तो तब करें जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो पहली चीज सेल्फ डिपेंडेंट मतलब कि आप खुद कमाते हो कल को खुदा ना खासता कुछ आपको हो तो आप अपने माँ बाप के ऊपर बोझ ना बने अपने यारों पे दोस्तों पे उतने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो तब जाके कि आप किसी बुरी आदत को भी अपनाएं पहली चीज तो अपना नहीं और लगती भी है तो आजकल मैं देखता हूँ यंगस्टर्स बहुत जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग ग्लैमर से थे तो नहीं। नहीं। उनको तो टाइम लगा लेकिन आजकल बच्चे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी कहूँगा कि ओके एक बार अगर आपने किया भी तो ये तब शुरू करो जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो कल को आपको मालूम है कि इसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है लेकिन आप एटलीस्ट अपने माँ बाप के ऊपर फाइनेंशियली और हेल्थवाइज बोझा ना बने और कोई भी बुरी आदत छोड़ने का आप तभी सोच लो कि आप 100 परसेंट छोड़ सकते हो जिस दिन एक परसेंट भी आपका माइंड बोल दे दे दिल बोल दे कि यार मुझे छोड़ना है मतलब आपकी शुरुआत हो गई है आप किसी और के बोलने से कितना भी कोई समझा ले चाहे आज मैं भी आपको कितना भी कन्विंस कर लू बुरी आदत किसी के कहने से आप नहीं। कभी नहीं छोड़ सकते अगर कोई आपको बार बार समझाएगा तो उससे कटेंगे आप अकेले पन में जाएंगे अगर मुझे कोई बार बार बोलेगा रोज स्मोक मत कर तो मुझे दिखेगा तो मैं उससे कटूंगा किसी के बोलने से मैं मैं या कोई भी इंसान आदतें नहीं छोड़ सकता जिस दिन उसका दिल एक बार भी बोल देना है तो समझ लो, भगवान का एक सिंबॉल आप समझ जाओ छोड़ने की कोशिश करो अब सपोज स्मोकिंग छोड़ना है तो लाइक कैसे स्मोक को क्विट कर सकते हैं क्या होता है फैशन है ग्लैमर में नशा बहुत कॉमन हो गया है आजकल बच्चे बड़े सभी तो एक स्मोकिंग लाइक फैशन हो गया तो हम लोग क्या होते हैं जब हम लोग ग्लैमर वाले होते हैं हम लोगों लोग के आइडियल होते हैं हमने भी मूवी से देखा हीरोत लग गई है तो हाउ टू कट स्मोकिंग सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि यार मुझे स्मोक कर छोड़ना है छोड़ना है अब अगर छोड़ना है हाँ रोज आप मन में एटलीस्ट मन में बोलते रहो छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना बोलना शुरू कर दो फिर उसके बाद लोग बोलते हैं धीरे धीरे छोड़ो वो भी पॉसिबल है लेकिन धीरे धीरे छोड़ना क्या होता है सबसे पहली चीज है शब्दों में बहुत पावर है जब तक आप बोलोगे छोड़ना है तो कभी नहीं छोड़ोगे क्योंकि वापस आप पकड़ लोगे मेरे साथ <laughs> भी ही मैंने कई बार छोड़ा छोड़ना है छोड़ दिया फिर वापस आ गया शब्दों को पकड़ लो शब्दों में पावर है मुझे त्याग देना है जब भी आपका मन कर एक चीज बोलो मुझे त्याग है मुझे त्याग ना त्याग मतलब जो वापस अभी भी मैं भी फाइट कर रहा हूँ आज मुझे शायद स्मोकिंग छोड़े हुए दिसंबर में वन ईयर हो जाएंगे तो मैंने भी ये शुरुआत की लाइक like, मैं पहले नवरात्रि में और... नौ दिन नहीं पीता था हाँ पहले मैंने सोचा कि नवरात्रि में लोग उपवास करते हैं तो मैंने स्मोकिंग को नौ दिन क्विट करना शुरू किया फिर हुँ। मेरी हुँ। शुरुआत कैसे हुई तो मैं नौ दिन करता था फिर जहां जाके मैं स्मोक करता था तो नौ दिन के बाद वो बंदा मुझे बोला सर जी अब आपके बस का नहीं आपका ऑलरेडी कोई फ्रेंड होता नहीं आपको कोई दूसरी गलत आदत नहीं आप ड्रिंक करते नहीं आप नॉन करते नहीं तो ये आपके बस का नहीं स्मोकिंग छोड़ना वो चीज मेरे को दिल में लग गई यार ये मुझे चैलेंज क्या कि नोट कि दिन भर में कितनी सिगरेट पीता हूँ मैंने क्या ऑब्जर्वेशन लाया दिन भर में दस सिगरेट पीता हूँ तो फिर मैंने उस एक को ऑब्जर्व कियाट को अगर पीता था तो उसमें कष्ट कितना आता है तो मैंने एक सिगरेट में कष्टी आता है तो मैंने 20 से जब नेक्स्ट टाइम गया तो मैंने कह रहा करूंगा। mm -hmm. 19 से फिर मैंने टारगेट खुद हमको किसी और को हराना बहुत आसान है खुद को हराना बहुत मुश्किल होता है mm -hmm. हमारे गुरुजी कहते थे जिसने मन जीतरा उसे जग जीता तो मैंने mm -hmm. शुरुआत में से की, मैंने 20 से 19 कश फिर ये फिर मेरे को लगा कि नहीं अब मैं जहां जहाँ ट्वेंटी करता था तो सबसे बड़ी चीज होती स्मोकिंग में हम क्या किसी पर्टिकुलर ब्रांड को पकड़ लेते ये मेरा ब्रांड है मुझे यही पीना है सो वंस यू वॉन्ट टू किट द स्मोक तो सबसे पहले आप जो सिगरेट का जो ब्रांड आप यूज कर रहे हैं उसकी ब्रांड को चेंज करना शुरू कर दो ताकि आप एक धीरे आप क्या करो कि अपने जो डीज है शेड्यूज है उसको कम करते जाओ कि अगर मैं ये ब्रांड ले रहा हूँ तो मैंने ब्रांड चेंजेस सफल करना शुरू किया फिर स्मोकिंग को मतलब सिर्फ दो कष्टिया फेंक दिया फिर एक पे आया फेंक दिया फिर कुछ देर तो यू नो एक पकड़ के रखा फिर फेंक दिया फिर एक बार जाके पिया तो एक दूसरी बार मैं छोड़ दिया ऐसे करते करते फिर एक जिद पे आ गया था की हैबिट होती है तो मैंने ब्रांड को क्विट किया तो ब्रांड से बाहर आ गया ब्रांड के बाद धीरे धीरे मैंने टाइम से बाहर जो कशिश थे उससे बाहर आना शुरू किया स्मोकिंग की जो सिगरेट्स की जितनी हैबिट थी उससे बाहर आना शुरू किया धीरे धीरे धीरे करते करते करते फर्स्ट दिसंबर आया फिर मुझे लगा की नहीं अब मम्मी के लिए कुछ करना है क्योंकि सबसे बड़ी खुशी अगर किसी को तो मेरी मम्मा को थी कि यार, क्योंकि जब मैं सूरत आया तो उससे पहले मैं स्मोकिंग छूता भी नहीं था सिगरेट छूता भी नहीं था नॉनवेज no, कभी नहीं तो फिर मेरे में था मम्मी बोलती तेरे में एक ही आदत तो हुई जो तूने यहाँ आके पकड़ लिया क्योंकि मैं छुपाता अपनी मम्मी से कुछ नहीं हूं तो मैंने फिर मुझे लगा कि नहीं अब उनको सरप्राइज दिया जाए पर मैंने कहा बोलूंगा नहीं क्योंकि बोलता हूँ तो शायद वो चीजें वापस आ जाती तो मैंने बिना बताए एकदम ट्विट कर दिया क्या बात है बस वो डी था कि मैंने कि नहीं यार अब नहीं करना है आप विश्वास हाँ। बहुत आ गया अब लॉकडाउन में काम काज तो था ही नहीं कुछ घर पे बैठे तो ऐसे में जितने भी सिगरेट्स या स्मोकिंग या जो भी बैड हैबिट्स होती है उसकी हैबिट ज्यादा होती है नीड हो जाती है क्योंकि आप माइंड से भी फ्री हो गए मेंटली भी टेंशन में आ गया तो करूँ क्या करू क्या फिर एक बार मन हुआ स्टार्ट करते हैं हमेशा ध्यान रखिए सिगरेट में वो जो एक होता है एक कश या एक सिगरेट फिर वापस छोड़ सिगरेटा उसी को पकड़ के रखना होता है फिर भी मेरा मन हुआ मैं एक बार जा सकते फिर मैंने सोचा आस पास थोड़ा जुगाड़ भी दू मैं देखने भी गया फिर ऊपर सब बंद था अब मैं वापस आ रहा था एक बंदा मिला मेरी सोसायटी का भैया मैं मेरे पास एक सिगरेट वाला उसका नंबर दू आपको घर पे आके देखे जाएगा बिलीव मी वो आपको घर पे आके देखे जाएगा आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा ऊपर वाले की टेस्टिंग आपको भगवान कभी भी ऐसे नहीं देता है वो आपको हमेशा क्रॉस चेक करता है तो मैंने कहा हाँ यार दे दी तीन महीना हो गया था लिटरली मतलब ऐसा लगा कि दे देना यार कौन देख रहा अभी तो तो मैंने ले लिया सुबह उसने मेरे को नंबर दिया मैं ढूंढने निकला था मैं ढूंढने निकला पर दुकानें बंद पर भगवान बोला दिल से चाहो तो सब मिलता है तो शॉप तो बंद मिली लेकिन वो बंदा मिल गया जो मेरे को घर तक पहुंचा सकता है उसका नंबर मिल गया <laughs> मुझे उसने नंबर दिया सुबह से शाम तक दिल और दिमाग की फाइट चलती रही सोचा मैंने आज से सिगरेट त्याग दी उसके बाद से अब बाद। कुछ भी हो जाए बाद। बाद। वो वो मन सफल हुआ कभी अभी भी होता है पर लगता नहीं तब मैं वापस फाइट करता हूँ खुद से त्याग दिया है So अभी so, तो अभी दिसंबर में रोहित जी थैंक यू सो मच अपना जो एक्सपीरियंस है, है। करने के लिए। दीदी कुछ बताना चाहती जी बताइए हाँ, अच्छा लगा भैया का एक्सपीरियंस सुन के सबसे पहली अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि इन्होंने सिगरेट छोड़ दी है ना एक नशा छोड़ दिया बहुत अच्छी बात है आपको मुबारक हो तो हमें पर... बहुत खुशी है हाँ। तो मैं सुनने वाले भाई बहनों को भी ये बात एक बताना चाहती हूँ कि, दे, कि दे। ये ये दुनिया है है ना एक चीज आपने छोड़ी एक नेचर होती है ना जो अंदर है ना भैया एक चीज को छोड़ता है मन तो किसी दूसरी चीज को पकड़ता है है ना तो ये कभी हो सकता है दुनिया के अंदर मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ हो लेकिन पॉसिबल है कि हो सकता है तो एक मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि एक नशा छोड़ने के लिए एक नशा अगर हम चढ़ा लेते हैं ना परमानेंटली तो दूसरा कोई नशा कभी चढ़ ही नहीं सकता है हम्म तो परमानेंट नशा क्या है परमानेंट नशा क्या है अगर हम अपने अंदर जाते खुशी खुशी सबसे बड़ा नशा है जिसको अंदर खुशी नहीं होती है शांति नहीं है प्रेम नहीं है सुख नहीं है ये सारी चीजें अगर अंदर नहीं है ना तो इंसान बाहर से वो चीजें कहां ना कहां से ढूंढता है तो क्यों नहीं हम अपने अंदर जैसे कोई टेबलेट होती है ना डॉक्टर किसी को देता है भी तीन टाइम आपको ये टेबलेट लेनी हो तो तीन टाइम हर एक व्यक्ति अगर पांच पाँच मिनट पूरे 24 घंटे में 15 मिनट अगर खुद को दे देना तो दुनिया की कोई भी बुराई उसको कभी भी टच नहीं कर सकती है तो अंदर का जो नशा है वो सबसे परमानेंट नशा चढ़ा हुआ है जैसे किसी ने शराब पी रखी हो ना हम उससे बात करना चाहते हैं तो बोलते हैं कि इसको अभी होश में आने दीजिए फिर बाद में बात करेंगे है ना तो किसी भी तरीके का कोई नशा अगर करता है तो हम उसके होश में आने का वेट करते हैं हाना? तो क्यों नहीं हम ऐसा नशा खुद को चढ़ा दे परमानेंटली कि मतलब माया या बुराई या दुनिया का कोई भी नशा ये वेट ही करता थक जाए कि ये कब होश में आएंगे और हम कब इसको अपनी चपेट में ले सकते हैं है ना तो बुराई हमें अपनी चपेट में कभी नहीं ले सकती है दुनिया का कोई भी नशा हमारे ऊपर हावी कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हम ऑलरेडी एक नशे में हैं मैं आत्मा हूँ आत्मा ऑलरेडी परमात्मा के साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट रहे तो जिस बच्चे के साथ उसका पिता हर वक्त हाथ थामे हुए है न तो कोई भी उसको हाम नहीं कर सकता है बच्चे को जब बच्चा हाथ छुड़ाकर कहीं और जाता है तो उसको चोट लगने के पूरे चांसेस होते हैं है ना तो 24 घंटे हमारे बहुत अच्छे बीते हैं। उसके लिए ये 15 मिनट मतलब एक साथ भी नहीं देने हैं पांच मिनट सुबह दोपहर और शाम अपने हिसाब से हर कोई डिसाइड कर सकता है तो ये बहुत ईजी वे है कोई भी नशा छोड़ने का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे साथ भी करना कोरोना तो <laughs> पहले उन्होंने छुटवा दिया और वो उस टाइमिंग में कंटिन्यू होता तो शायद मेरे लिए हार्म होता मतलब भगवान ने दस्तक दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ उसने इस सिचुएशन आने से पहले तीन महीने पहले मुझको ये चीज जागरूक कर दिया तो मतलब मैं उससे बोला मैं छोड़ना तो चाहता हूँ बट कुछ ऐसा कर कि मेरी सिगरेट अपने आप छूट जाए तो तीन महीने पहले और आगे के जो सात आठ महीने घर में बिठा के तो मतलब वो प्रूव करता है मांगो ना तो डेफिनेटली जब दुनिया साथ छोड़ती है ना तो वो आके आपके साथ तो जरूर बार बार खड़ा होता है हंड्रेड एंड टेन परसेंट जब दुनिया आपके लिए साजिश करो तो सोच लो ऊपर वाला ने उनके लिए साजिश करना शुरू कर दी है सही बात है चले आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छे कन्वर्सेशन हो रहे हैं और आशा करते हुए एंड अशोक जी ने, अच्छा, ने गुड लिख के भेजा है अशोक जी थैंक यू सो मच एंड रिभा जी ने भी लिखा है रोहित जी थैंक यू फॉर शेयरिंग युड एक्सपीरियंस वाह भी आपको नहीं ये बात के लिए तो दी को बोलूंगा <laughs> आपका भी लिखा है मुबारक को मैंने एक साल पूरा हो रहा है हाँ ये थर्टी फर्स्ट जनवरी से मतलब मैंने ड्रॉप किया था क्या हो रहा था क्या चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं है करते हैं तो आइए इस खुशी में खुशी हमारे बीच में जी आपका जी थैंक यू बना रहे हम आपको मुबारक देते रहे हमारे बीच में तो मैं चाहूंगा खुशी रोहित जी के लिए एक बहुत ही प्यारा संगीत डेडिकेट करें हमारे ओम शांति सर ओम शांति एंड मैम ओम शांति मेरे पापा गाऊंगी पापा का एक सॉन्ग है जी जी चंदा पूछा तारो सी तारो हजारों से mm. सबसे प्यारा कौन है पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा चंदानी पूछा तारों से ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है पापा मेरी पापा पापा मेरे मेरे पापा थैंक यू वाह थैंक यू सो मच खुशी आइए आगे बढ़ते हैं और इस बीच फिर से मैं रोहित जी से जोड़ना चाहूंगा रोहित जी बताइए ये yeah, रमेश जी जिससे मुझे मेरी अपनी लाइफ की जो स्टोरीज है स्मोकिंग की उसमें मैं पहले मैं पहले शुरुआत शायद एक बार भोपाल गया था रैम शो करने तो वहां पे जो मॉडल्स थी उन लोगों ने बोला की क्या रोहित रोहितो करता है तो देख like, तब भी कॉमन था तो बार मैं वहां किया, फिर कभी नहीं किया नहीं। फिर ऐसी मेरी सिस्टर है अमीदी जो मुझे राखी बांधती है उन्होंने भी मतलब विश्वास मानो कि भाई तू सिगरेट छोड़ दे उन्होंने मन्नत ले ली साल भर तक उनकी फेवरेट राइस और आइसक्रीम उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि अब तो शायद छोड़ेगा अब तो शायद छोड़ेगा। <laughs> तो मैं बोलता था नहीं छोड़ने वाली छोड़ना है।, है तो मैं बेचारी मतलब मतलब साल भर तो उनकी फेवरेट राइस है आइसक्रीम है दोनों छोड़ दिया पर फिर बाद में मैंने कहा मम्मी ने बोला की ये नहीं छोड़ने वाला है बेटर तुम कंटिन्यू क्यूर फिर ऐसी जो मेरी दी का लड़का है राघव वहां से बोलते है ना एक सूरत में भी मेरी लाइफ चेंजिंग तब से ही थी कि सूरत जब मैं आया था तो एक्टिविटी के लिए सुबह स्केटिंग करता था तो एक बच्चा आया था तो उसने मुझे बोला था कि सर मुझे आपसे स्केट सीखना है तो मुझे सिखाना नहीं था तो फिर भी मैंने ऐसे ही बोला एक काम कर मॉर्निंग में फाइव ओ पे आ जाना उस बच्चे का नाम था कृष्णा तो बिलीव ने पांच बजे बच्चा आके नॉक करता की सर चले चलते हैं तो वो मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था सूरत में ऐसे सिगरेट के लिए फिर मेरे जो दी लड़का है राघो तो दिन मैं उसको हमेशा क्लास से आते हुए उसको अपने साथ लेके जाता था और मैं यूज्ड टू था स्मोकिंग ऐसे बाहर नहीं कर पाता था क्योंकि बहुत नोनो -नो, तो मैं हमेशा गाड़ी में स्मोक करता था बट मुझे गाड़ी में किसी <laughs> और को बिठाने में भी एक डर सा लगता था अपने मॉम को भी इग्नोर करता था कि लाइक ये गाड़ी में स्मेल रह जाएगी फिर जब से मैंने भगवान ने स्मोकिंग छुड़ाने के लिए राघो को मेरी लाइफ में भेजा अब मैं जब भी उसको लेने जाऊ तो मेरे को लड़क यारी बच्चा है वो मुझे बहुत फॉलो करता है तो वो मुझे फॉलो करता है करता है करता है तो मुझे लगता था कि अब वो बैठेगा तो उसको स्मेल आएगा स्मेल आएगा और वो हमेशा मेरी हर अच्छी आदतों को एक्सेप्ट कर रहा था तो फिर कहीं ना कहीं मेरे को ये क्यूट किया है, है तो मैंने गाड़ी में पहले सिगरेट बंद कर दिया मैंने कहा नहीं अब ये बैठता है तो मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा फिर तो मुझे लग जाए मैं गाड़ी में नहीं पी सकता हूँ तो ये बच्चा मेरे को हर चीज में फॉलो कर रहा है तो ये अगर कल को कुछ गलत करेगा तो मैं तभी बोल पाऊंगा जब मैं गलत नहीं कर पाऊंगा तो कहीं ना मेरी लाइफ का इंस्पिरेशन वो मेरा भांजा जो है राघव वो भी था जिसने मतलब मुझे वो किया कि नहीं मामा मतलब वो जानता भी था लेकिन वो इग्नोर करता था कि हाँ उसको मालूम तो मैं भी समझ गया तो मैंने वहां से भी मतलब मुझे उससे भी सीखने को मिला कि नहीं यार उसके लिए छोड़ना है तो कहीं ना कहीं भगवान बोलते हैं ना खुद नहीं आता है कोई जरिया बनकर जरूर आता है तो सूरत आया था तब वो कृष्णागढ़ के एक लड़का आया फिर इधर ये राघव मेरी लाइफ में आया कि भगवान ने उसको लाना ले जाना मेरे साथ शुरू किया तो मैं उसको लेता था फिर लगा कि नहीं यार अब छोड़ा जाए क्योंकि वो मुझे हर चीज पे फॉलो करता है आप याद करेंगे अगर मैं आबू में मेरा जब स्पीच था तब मैंने टिकटॉक के ऊपर बोला था hmm. टिकटॉक बहुत बेड hmm. हैबिट बन रही थी तो मैंने क्विट किया था तो मैंने भी तब भी क्विट इसीलिए किया था क्योंकि मुझे देखिए वो बच्चा मेरी भांझिया जो है तो वो लोग भी सब टिकटॉक पे लगे थे तो मैंने तो टिकटॉक ट्विट किया उन्होंने क्विट किया और ऊपर वाले ने देखो टिकटॉक से सबको ट्विट कर दिया है क्योंकि टिकटॉक भी एक बहुत गंदी आदत हो गई थी लोगों की इट वॉज अ रियली बैड हैबिट क्योंकि तो मतलब पेरेंट्स बच्चे सब टिकटॉक पे होते थे तो तब मैंने आबू में उस चीज को टिकटॉक के अगेंस्ट जाके मैं बोला था तब लोग बहुत ज्यादा यूज्ड टू थे टिकटॉक के मैं भी स्मोकिंग करता था लेकिन मैं तब स्मोक के अगेंस्ट नहीं था मैं टिकटॉक के अगेंस्ट था तो मैंने वहां से टिकटॉक छोड़ा उसके कारण उसको देख के सब ने छोड़ा पर ऊपर वाले की मैंने कहा ऊपर वाला जब आता है ना छुड़वाने पर तो हमेशा ऐसा कुछ कमाल करता है ना कि छूट ही जाता था आज देखिए टिकटॉक इंडिया से क्विट हो चुका है तो ये मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है लाइक कहीं ना कहीं भगवान किसी न किसी रूप में आपके सामने आता है रोहित जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और चलिए संगीता जी का जो सवाल था वो भी शायद आपने पूरी किया कि एक्स्ट्रा फोर्स क्या हो सकता है जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है बुरी आदतों को छोड़ने के लिए और एक बहुत अच्छी बात आपकी ये लगी क्योंकि आदत अगर आपको छोड़ना है तो चीजें छूट जाती है क्योंकि पहले आपके दूसरों के कहने पर आप खुद नहीं छोड़ना चाहते तो निश्चित तौर पे जब व्यक्ति खुद नहीं छोड़ना चाहता तो उसको कोई भी छुड़ा नहीं सकता, नहीं सकता। तो वो है ना आदत बुरी होती है आदत बुरी होती है नशे की यारो नशा न करना जो करो नशा तो फिर जिंदगी से मोहब्बत न करना तो आदत करो तो अच्छी <laughs> आदत करो तो शायद वो ज्यादा बेटर होगा और जिस दिन दिल में बोल दे कि मुझे छोड़ना है तो समझ लो आप छोड़ सकते हो छोड़ सकते हैं realize, को होता है। हाँ, कई बार ये भी होता है कि आपको तो लगा कि हमें ये चीज छोड़नी है तो आपने छोड़ दी तो देखिए कितनी पब्लिक है हर एक का मन इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि हर एक ये सोचे कई बार हैबिट इतनी ज्यादा हावी हो जाती है किसी के ऊपर की वो मतलब चाह भी नहीं छोड़ सकते हैं किसी भी चीज को तो उसके लिए अगर हमारे आस या हमारे कनेक्शन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि जो नहीं अपनी किसी भी हैबिट को छोड़ पा रहा है तो हम उसके लिए क्या करें है ना तो हम उसको गुड hmm. वाइब्रेशन दें उसके लिए अच्छा सोचिए मोस्टली क्या होता है कि जैसा हम देखते हैं कि फलाना बहुत बुरा है ये बहुत ड्रिंक करते हैं या ये ड्रग्स लेते हैं तो आपस में जब हम बातचीत करते हैं तो उनके बारे में नेगेटिव बात ही करते हैं कि ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं तो मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी की विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कोई किसी चीज को नहीं छोड़ पा रहा है या उसके आसपास कोई नहीं है हमें पता चलता है तो हम उसके लिए गुड विशेष करें हम उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करें कि ये ड्रिंक करते हैं या ड्रग्स करते हैं लेते हैं है ना तो हम ये सोचें कि ये बहुत अच्छी सोल है और ये इस आदत से मुक्त है हम ये ना सोचें कि इनको ये आदत बहुत बुरी लगी हुई है आप उस पर पानी डालते जाएंगे तो जितना हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी आत्मा है ये ड्रग्स से मुक्त है ये सिगरेट से मुक्त है या ये शराब पीते हैं तो ये इससे मुक्त है कोई हमें बताए ये तो बहुत बुरे हैं ये बहुत ऐसा आ, ऐसी हैबिट है के अंदर तो हम ना तो खुद स्वीकार करें है ना हम सुन लें और उनकी बात को भी हम ठीक करें कि नहीं कोई बात नहीं है अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं तो उनकी कोई मजबूरी होगी कोई हैबिट होगी आप ऐसा मत सोचिए तो हम बैठकर उनको गुड वाइब्रेशन सेंड करें ये बहुत अच्छे हैं और इस आदत से मुक्त है हम मान लें देखिए बहुत मैजिक हो जाएगा वो आत्मा बिना कुछ सोचे समझे उस आदत से मुक्त हो जाएगी इसके हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस हैं लोगों के जो लोग हमारे पास आते हैं खुद नहीं कर पाते हैं तो हम उनको वाइब्रेशन देते हैं हमारे पास वो हमें खुद आके बताते हैं कोई दो दिन में कोई तीन दिन में कोई एक ही बार में उस चीज से मुक्त हो जाते हैं सालों की हैबिट एक बार में ही छूट जाती है तो ऐसे हमारे पास हैं यहां पर. मोगा है उनको जो लोग स्मोक नहीं छोड़ रहे हैं नाशा छोड़ रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस वहाँ पर नोट करते हैं तो बीच में कुछ ऐसा मुहिम था तो हम देखा की उसमें काफी लोग जो है जो राज्यों का सेवन डेज का कोर्स है ब्रह्मा कुमारी उसको भी अगर पूरी तरह से किसी ने एक्सेप्ट कर लिया सात दिन का नॉलेज अगर सुन लिया तो आठवें दिन वो सभी जो भी नशा करते हैं वो अपने आप ही छूट गया होता है तो ये भी एक मैजिक है माना किसी पावरफुल नॉलेज अगर मिल जाता है जो ऐसे एक एम हमारे जीवन में आ जाता है हमारे अपने अपने जीवन के बारे में लाइफ के बारे में अगर पूरी पॉजिटिव चीजें हम सुन लेते हैं तो निश्चित तौर पर नशा छोड़ना बहुत आसान हो जाता है ये एक बहुत बड़ा मैजिक हमने देखा कि सेवन डेज कोर्स करके लोगों ने काफी अपने नशे छोड़ दिए हैं तो कहने का बाद यह है कि अगर उनको अच्छा जीवन के बारे में पता चल जाता है सुपर ह्यूमन बींग्स के बारे में पता चलता है कि ये जीवन ऐसा हम लोग जी सकते हैं तो नेचुरली उस जीवन को देखकर कर वो सारी चीजें अपने आप छोड़ते हैं तो ये एक बहुत ही मैजिकल चीजें जो है हमने उसको किताब में पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आठ आठ दिन में लोगों ने नशा छोड़ दिया कोर्स करके जो सालों से नहीं छोड़ पा रहे थे लेकिन सेवन डेज का जो पावरफुल मेडिटेशन कोर्स है उसको करने के बाद उन्होंने छोड़ा है तो ये भी बहुत यहाँ कर जो गुड बिहेवियर लोगों को हमारी तरफ से मिलता है तो वो गुड बिहेवियर भी किसी बैड बिहेवियर को काटने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि लोगों को रिश्तों में बहुत हाँ जी, जी रिश्तों में बहुत ज्यादा स्वार्थ है अपनापन और प्यार नहीं है तो यहाँ पर निस्वार्थ भाव से उनको अपनापन प्यार मिलता है हम उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं उनको हेल्प करते हैं तो ये चीज उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो गुड कंपनी भी बैड कंपनी को खत्म करती है है ना तो हम फ्रेंड सर्कल में जाते हैं हुँ, जाते हुँ. हैं कि हम अच्छा टाइम स्पेंड करें तो टाइम स्पेंड करने के लिए जब उनको अच्छा माहौल मिल जाता है कि भगवान के साथ भगवान के बच्चों के साथ बैठते हैं कुछ अच्छी बातें सुनते हैं जो उनकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं और उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे तो ये चीज हर एक तरीके के नशे को काट देती है तो अकेलापन लाइफ में होता है तो इंसान नशा करता है लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है तो इंसान नशा करता है कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं तो इंसान नशा करता है नशा मतलब वो अपनी उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं इसलिए वो नशे में गुम हो जाते हैं तो यहाँ पर जो अच्छी बातें हम लेकर के चलते हैं मेडिटेशन करते हैं उनकी लाइफ को चेंज करते हैं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक किसी भी तरीके के नशे से हमें किसी भी तरीके के बिहेवियर से हमें बाहर नहीं आते जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्नेहा और चलिए अब वक्त हो गया इजाजत का तो मैं चाहूंगा जो गाना गीत सुनाते हैं तो भारती आप अपना प्रेजेंटेशन जी मैं सुनाना चाहूंगी एक भजन स्वागत तेरी मेहर का क्या है भरोसा तेरी मेहर का क्या है भरोसा कब किस पर ये हो जाए तेरी महर का उसा तेरी महर का क्या है भरोसा कब किस पर ये हो जाए इस आस में हम भी बैठे इस आस में हम भी बैठे शायद हम पर हो जाए तेरी महर का क्या है भरोसा तेरी महर का क्या है भरोसा कब किस पर ये हो जाए थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद भारती बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया जो इस प्रसंग में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर ईश्वर की महर हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है सहज जाती है आदमी कितना ही प्रयास कर ले लेकिन भगवान का हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच एंड स्नेहा जी थैंक यू सो मच बलविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड रोहित जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं और ये साल इसी तरह बढ़ते जाए <laughs> और हम <laughs> हर साल आपसे मिलते रहें मुबारक देने के लिए यही हमारी सब कामना है और आप ऐसे ही एक्सपीरियंस अपना शेयर करें ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले एंड जाते जाते मैं कहूंगा <laughs> विक्रांत जी एक छोटा पीस जरूर सुनाइए विक्रांत जी वो पीस सुनाइए ना मेरे ख्याल से उड़ाना है धुए में तो हर फिक्र को धुए में उड़ा <laughs> चला गया <जिन्दगी। laughs> उड़ाना है धुए में तो फिक्र को उड़ाइए <laughs> एक बार वो <laughs> वो हो जाए फिक्रेन तो मुझे याद नहीं है छोटी okay. तो, तो सी मैं एक खुदा तू बता तेरा क्या नाम है क्योंकि तो ब्रह्म कुमारी रिलेटिव ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है तू है रहता कहा तेरा क्या काम है ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है तू है रहता कहा तेरा क्या काम है क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है तुझ पे खुद को छिपाने का इल्जाम है खुदा बताया कहना है तूने दुनिया बनाई क्यों मत सब बता तूने दुनिया बनाई क्यों मत तब बता रूहे क्यों मतलब वो को किसी मैं रूहा सुना आता एरी पर नसी का है आज है है तुझको खुदा तू बता ऐ खुदा तू बता बता तेरा क्या नाम है थैंक यू वेरी टच वहा क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद चलिए बहुत ही अच्छा लगा विकांत थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाने के लिए और आइए right, फिर कभी मौका मिले तो हम लोग ईश्वर का क्या मकसद है इस दुनिया बनाने के पीछे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर ईश्वर को हम अपना पिता मानते हैं तो पिता अपने बच्चों के लिए किस तरह की दुनिया बनाई होगी और जब कहते हैं कि बच्चे को अगर बाप खिलौना लिखा है तो महंगे से महंगा अच्छे से अच्छा खिलौना लिखा आता है लेकिन ये डिपेंड करता है कि बच्चा उसका इस्तेमाल कैसे करता है तो दस दिन में उसको ठीक तोड़ फोड़ कर रखना है या एक महीने में या फिर जिंदगी भर उसको गिफ्ट समझ के संभाल के रखता है डिपेंड्स हमारे ऊपर। दुनिया तो बनाई इस, अच्छा। तो इस विषय को फिर बाद में <laughs> हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मलविंदर जी स्नेहा रोहित जी बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं आप सभी को मंगल करते हैं थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत ओम शांति सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात